श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग यौवन के प्रारंभ में रमणी के वेश में गदाधर गदाधर कभी कभी रमणियों की वेशभूषा धारण कर उनके समीप विशेष विशेष नारी चरित्रों का अभिनय किया करता था इस प्रकार श्री राधिका अथवा उनकी प्रधान सखी वृंदा की भूमिका ग्रहण कर अभिनय करते समय बहुधा वे उससे रमणियों की वेशभूषा धारण करने का अनुरोध करती थी बालक भी उनके अनुरोध को स्वीकार कर लेता था उस समय उसके हाव भाव चाल चलन तथा बातचीत आदि हुबहु नारियों के सजिश होते थे वे उसे देखकर कहती थी कि नारी की वेशभूषा धारण करने पर कोई भी यह पहचान नहीं सकता कि गदाधर पुरुष है इससे यह स्पष्ट है कि नारियों के कार्य को उसने पहले से कितना ध्यानपूर्वक देख रखा था कौतुक प्रिय बालक उस समय जब किसी किसी दिन रमणियों की तरह वेशभूषा धारण कर कांख पर कलसी रख पुरुषों के सामने से होकर हालदार पुकुर से जल लाने जाता था तब उस वेश में उसे कोई भी पहचान नहीं पाता था गांव के धनवान गृहस्थ सीतानाथ पाइन का हम इससे पूर्व उल्लेख कर चुके हैं सीतानाथ जी के आठ कन्या तथा सात पुत्र थे एवं विवाह के पश्चात भी कन्याएं सीतानाथ जी के घर पर एक परिवार भुक्त होकर रहा करती थीं ऐसा सुना जाता है कि सीता जी के विशाल परिवार के लिए प्रतिदिन रसोई के निमित्त इतने अधिक मसाले की आवश्यकता होती थी कि दस मिलों सिलों पर मसाला पीसा जाता था इसके अतिरिक्त सीतानाथ जी के दूर संपर्क के आत्मीय वर्ग में से भी बहुत से लोग उनके घर के समीप घर बनवाकर निवास करते थे इसलिए कामारपुकुर का वह अंश वनिक पल्ली के नाम से प्रसिद्ध था वह स्थान छुधीराम जी के घर के समीप होने के कारण अवसर मिलने पर वणिक रमणियों में से अधिकांश चंद्रा देवी के समीप उपस्थित होती थी उनमें से सीतानाथ जी की धर्मपत्नी तथा कन्याए मुख्य थी इसलिए गदाधर के साथ उनका विशेष सौहार्द स्थापित हुआ था बालक को समय समय पर वे अपने घर ले जाती तथा रमणी का वेश धारण कर उपरोक्त रूप से अभिनय करने के लिए उससे अनुरोध करतीं अभिभावकों को के निशेष के कारण उनके आत्मीय वर्ग की अनेक महिलाएं उनके घर के सिवाय अन्यत्र नहीं जा पाती थीं अतः गदाधर द्वारा धर्म ग्रंथों का पाठ तथा संगीत आदि सुनना उनके भाग्य में बदा न होने के कारण ही संभवतः बालक को वे इस प्रकार अपने घर आने को आमंत्रित करती थी इस प्रकार जो चंद्रा देवी के घर नहीं जाती थी वणिक पल्ली की ऐसी अनेक महिलाएं भी गदाधर की भक्त बन चुकी थीं और सीता नाथ जी के घर पर उसके उपस्थित होने का समाचार लोगों के द्वारा मिलते ही वहाँ जाकर उसकी कथा सुन तथा अभिनय आदि देखकर कर वे आनंदानुभव किया करती थीं घर के मालिक सीतानाथ जी का गदाधर पर विशेष स्नेह था तथा वणिकपल्ली के अन्यान्य पुरुषों को भी उसके सद्गुणों का परिचय प्राप्त हुआ था इसलिए यह जानकर भी कि उनके घर की महिलाएं उससे संगीत तथा संकीर्तन आदि श्रवण करती हैं वे कोई आपत्ति नहीं करते थे वणिकपल्ली में केवल दुर्गादास पाइन नामक एक व्यक्ति की इस विषय में आपत्ति थी तथा वे स्वयं गदाधर की श्रद्धा भक्ति करने पर भी घर की कठोर पर्दा प्रथा को किसी के लिए कभी भी शिथिल नहीं होने देते थे कोई भी उनके अंतपुर की बातों को जानने में समर्थ नहीं है तथा किसी ने उनके घर की स्त्रियों को कभी नहीं देखा है यह कहकर वे सीतानाथ जी प्रमुख आत्मीय वर्ग के समीप कभी कभी अहंकार भी प्रकट करते थे उनके आत्मीय वर्ग उनकी तरह कठोर पर्दा प्रथा के पक्षपाती नहीं थे इसलिए वे उन्हें हे भी समझते थे जी किसी दिन उनके एक के समीप इस प्रकार अहंकार प्रकट कर रहे थे। ठीक उसी समय गदाधर वहां उपस्थित हो उस विषय को सुनकर बोला पर्दा प्रथा के द्वारा क्या कभी स्त्रियों की सुरक्षा संभव है अच्छी शिक्षा तथा देव भक्ति के प्रभाव से ही वे सुरक्षित रहती हैं यदि मैं चाहूं तो तुम्हारे घर के अंदर की स्त्रियों को देख सकता हूं तथा सारी बातों को भी जान सकता हूं। यह सुनकर दुर्गादास जी अत्यंत गर्व से बोले मैं भी देखना चाहता हूं कि कैसे तुम जान सकते हो अच्छा देखा जाएगा यह कह कहकर गदाधर उस दिन चला आया तदनंतर एक दिन अपराह्ह्न के समय किसी से कुछ न कहकर बालक एक मोटी तथा मैली साड़ी एवं चांदी के गहने पहनकर जुलाहिन की तरह वेश बना काख पर एक टोकनी रखकर घूंघट से मुँह ढककर सायंकाल से कुछ ही पूर्व बाजार की ओर से दुर्गादास जी के मकान के सामने आकर उपस्थित हुआ दुर्गादास जी उस समय अपने मित्रों के साथ घर के बाहरी हिस्से में बैठे हुए थे रमली वेशधारी गदाधर ने अपने को एक जुलाहिन बताया तथा सूत बेचने के निमित्त बाज़ार में आकर साथियों से बिछुड़ जाने के कारण अत्यंत असहाय कहकर अपना परिचय प्रदान किया और रात के लिए आश्रम की प्रार्थना रात्रि रात्र के लिए आश्रय की प्रार्थना की यह सुनकर दुर्गादास जी ने उसका गांव कहाँ है इत्यादि दो चार प्रश्न उससे किए तथा उत्तर मिल जाने पर कहा ठीक है भीतर जाकर स्त्रियों के समीप रहो तब उन्हें प्रणाम कर कृतज्ञता प्रकट करता हुआ गदाधर भीतर चला गया और वहां जाकर स्त्रियों से भी उसने पहले की तरह अपना परिचय देकर उनसे नाना प्रकार की बातचीत कर उनको भी मुक्त कर लिया उसको अल्पायु देखकर तथा उसकी बातों से प्रसन्न हो दुर्गादास जी के अंतपुर में रहने वाली रमणियों ने उनके वहाँ रहने में कोई आपत्ति नहीं की तथा उनके लिए रहने का स्थान बताकर जलपान के निमित्त उसे चबेना आदि प्रदान किया गदाधर तब निर्धारित जगह पर बैठकर उन वस्तुओं को खाता हुआ भीतर के समस्त कक्ष एवं वहां रहने वाली प्रत्येक रमणी को ध्यान से देखने तथा उनके पारस्परिक वार्तालाप को सुनने लगा बीच बीच में उनकी बातों में सम्मिलित हो उनसे प्रश्न आदि करने में भी वह न चूका इस प्रकार एक प्रहर रात्रि बीत गई इधर इतनी रात तक उसके घर न लौटने पर व्याकुल हो चंद्रा देवी ने उसे ढूंढने के लिए रामेश्वर को भेजा और वह प्रायः वणिक पल्ली में जाता रहता है यह सोचकर उसे वहां ढूंढने के लिए कहा इसलिए रामेश्वर जी सर्वप्रथम सीतानाथ जी के घर पहुंचे। वहां जाने पर उन्हें पता लगा कि बालक वहाँ नहीं आया है अनंतर वे दुर्गा दास जी के घर के समीप उपस्थित हो उसका नाम लेकर जोर से पुकारने लगे उनकी आवाज़ सुनकर तथा रात अधिक हो गई है यह सोचकर दुर्गा दास जी के मकान के अंदर से ही दादा अभी आ रहा हूँ यह कहता हुआ गदाधर तत्काल ही उनके समीप आ उपस्थित हुआ तब दुर्गा दास जी सब बात समझ गए एवं उन्हें तथा उनके परिवार वर्ग को धोखा देने में बालक की सफलता को देखकर सर्वप्रथम वे कुछ लज्जित तथा रुष्ट हुए किंतु बाद में गरीब जुलाहिन की वेशभूषा तथा व्यवहार आदि के स्वाभाविक अनुकरण में उसकी दक्षता को सोचकर कर वे हंसने लगे दुर्गादास जी के वर्ग, विशेषकर सीतानाथ जी को जब दूसरे दिन इस बात का पता चला कि गदाधर के समीप उनका अहंकार चूर्ण हुआ है तब वे आनंद मनाने लगे तब से सीतानाथ जी के घर पर बालक के उपस्थित होने पर दुर्गादास जी के घर की महिलाएं भी उसके समीप आने लगीं